अथ श्रीमद् श्रीमद्भगवद्गी गीता, गीता शास्त्र मृद पुण्यम य पठे प्रयतः पुमाष्णुद्वापनों भयशोकादिवर्जि गीताध्ययनशील प्राणायां परये चि पापा च मलनिमोचनं पुसा जलस्ना दिने दिने सक्त गीतां सकद्गीतांसस्ना संसारमनाशनम गीता सुगीता कि वल्य विस्तर या स्वयं पद्मनाभस्खपदमादुनीश्रिता भारतमृतसव विष्णुवक्जुनीश्रिता गीता गंगोदकनम विद्योपनषद गाव दुग्धा गोपालंदन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतो देंव देवीपुत्र एकको तस्य देवस्य सेवा श्रीमद्भगवद्गी महात्म पुण्य गीता शास्त्र यह जो भक्ति से नित सब दूर होकर विष्णु पदवह प्राप्त करता। नित्य गीता अध्ययन करता नित्य प्राणायाम भी पाप उसके दूर होते पूर्व जन्मों बे किए जो मनुज मन को स्वच्छ करता स्नान करके नित्य जल से नष्ट होता किंतु भवमल एक गीता ही से वसुगीता बने गीता क्या प्रयोजन शास्त्र धन से हुई है वह तो प्रकट निज विष्णु के ही मुख कमल से महाभारत सारवाणी विष्णु की अमृतमयी वह नीर गीता ज्ञान का पी नहीं लेता जन्म फिर उपनिषद है धेनु बछड़ा पार्थ दोग्धानंदन नंदन दुग्ध गीतामृत महत यह पान करते है सुधीजन अहो एक बस शास्त्र वही है जिसे देव की सुत ने गाया देव एक बस केवल वह है जिसे देव की ने सुत पाया अहो मंत्र बस एक वही जो उसके जितने बहुविध नाम कर्म एक बस उसी देव की सेवा में लगना अविरा असीता महात्म ओं पार्था प्रतिबोधता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासन ग्रसिता पुराण मुनिनाध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षि भगवतीम अष्टध्यायिनी अंब तामुसधद भगवद्गीते भगवेशि नमोस्तुते व्यास विशालुद्धे फुल्लिंद पत्रनेया भारत तैलपुन प्रज्वलि ज्ञान मै प्रदीप प्रपन्न पारिजातायत्रेत्र तो ज्ञान मुद्रा कृष्णा गीतामृतदु नर्वोपनषदो गोदोधा गोपालंदन पाथो वस्सुर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत वसुदेवसुत कंसचारूणमर्दनम देवकी परे जगद्गु भीस्मदोणतार जयद्रथ जला गाधारनीलोत्प सल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णन वेलाकुला अस्वस्थामक घोरमक दुर्योधनावर्ति सोत्तीर्ना पांडवैरण नदी कैवर्तक केशव गीताध्यान ओं स्वयं भगवान्बोधित करते हैं जिससे अर्जुन को पुराण व्यास मुनि ने है मध्य महाभारत के जिसको अद्वैत अद्वैतामृत वरसक भौरुजहारिणि भगवद्गी अम्बे अष्टाध्यायिनी जननी मैं ध्यान करु तुझ पर जगदंबे लो प्रणाम हे व्यास हमारे खिले कमल दल नयन तुम्हारे देकर तेल महाभारत का किया प्रज्वलित दीप ज्ञान का भक्त कल्पद्रुम दंड पाणी हे कृष्ण ज्ञान मुद्राधारी हे गीतामृत दोहन करता हे बारंबार प्रणाम तुम्हें हे उपनिषदे धेनु बछड़ा पार्थ दुग्धानंद नंदन दुग्ध गीतामृत महति पान करते हैं सुधीजन कृष्ण हे वस देवनंदन कंस हर चारूल मर्दन देव की आनंद दाता हे जगदगुरु तुम्हें वंदन भीष्मोण दो तट हैं जिसके नीर्जयद है जिसमें नीलोत्पल गांधार राज है शल्य ग्राहवत है जिसमें कृप की धारा बहती जिसमें कर्ण उर्मिया है जिसमें है विकर्ण अस्वस्था समोर मकर रमते जिसमें बना भवर जिसमें दुर्योधन समर नदी बड़ी विकट वे पार पांडव गुण उसके बने कृष्ण उनके केवट परासर्यच सरोजमलम गीता सगंधोत्कोधना बोधि लोके सज्जनष्पदरहर पे पीयमुदा भूया भारत पंकज कलिमल प्रध्वंशिश्रेयसे मूक करोचिवाचा लंगुं लंघयते गिरी यत् तमह वंदे परमाधव यम ब्रह्मा वरुणीन्द्र रुद्रमरतावंत्येद साक्रमोपन गाय श्याम ग्यावस्थितगतेन मनसा पश्यम योगिनो यदुसुरासुरगुणा देवाय तस्म निर्मल कमल महाभारत का उपजा व्यास वचन सरोवर में गीता तीव्र सुरभि है जिसकी आख्यानो का के जिसमें हरि प्रसंग से पूर्ण खिला जो मुदि सृजन अली करते पान नित्य जसे वह कलिमल हारी करे सभी का अति कल्याण दिन की कृपा पंगुगिर चढ़ता मुख बोलता है अभिराम परमानंदी उन उन्माधव के चरणों में सत सतकोटि प्रणाम जिसके इंद्रवरुण ब्रह्मादि करते स्तुति है दिव्य सूत्र से गाते विहित अंग पद क्रम से गायक शाम जिसे वेदो से ध्यान लगाकर तदगत होकर जिसे देखते हैं जोगी जन देव पाते जिसके इत नहीं उसी को मेरा वंदन